महाभारत आदिपर्व षोड़कशतमोध्याय वर्गा की प्रार्थना से अर्जुन का शेष चारों अपसराओं को भी साप मुक्त करके मणिपुर जाना और चित्रांगदा से मिलकर गोकर्ण तीर्थ को प्रस्थान करना वर्गोवाच तथोवय प्रव्यतिथा सर्वा भारत सत्तम अयाम शरण विप्रम तम तपोधनमच्युत वर्गा बोली भरतवंश के महापुरुष उन ब्राह्मण का साप सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ तब हम सब के सब अपने धर्म से चित्त न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गई रूपेण वयसा चंदर्पेण चर्पिता अयुक्तम कृतवत्य स्म छंत उमर हसीनो दिज और इस प्रकार बोली हम रूप यौवन और काम से उन्मत्त हो गई थी इसीलिए यह अनुचित कार्य कर बैठी आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें ऐसा वधोस्मा कंस पर्याप्त तपोधर यदयम संसतात्म प्रलोभ वागता सपोधन हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया कि हम आप जैसे सुधात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आई अवध्यास्तु स्त्रीय सृष्टा मनंते धर्मचारिण तस्मात् धर्मे न वर्धत्व निस्तमर धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई है अतः आप अपने धर्मांतरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए सर्वभूत सुधर्मज्ञ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते सत्यो भौतिक कल्याण ए ओ मनी राम धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है पुरुष मनीषी पुरुषों का यह कथन सत्य होना चाहिए शरण च प्रपन्ना चेष्टा कुरन शरण ताम तो प्रपन्ना तस्मात्म चंतुमर्ति श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं हम भी आपकी शरण में आई हैं अतः आप हमारे अपराध क्षमा करें वै सम्पावाच एवुक्त सधर्मात्मा ब्राह्मण शुभ कर्म कर प्रसाद रविशोभा सम वै सम्पा कहते हैं वीरवर उनके ऐसा करने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा की ब्राह्मण वाच सतम सत सहस्रम तो सर्वक्षय वाचकम परिमाणम सतम त्वेतन अक्षय्यवाचकम ब्राह्मण बोले शत और शत सहस्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक हैं परंतु यहाँ जो मैंने सतम समाह तुम लोगों को सौ वर्षों तक ग्राह होने के लिए कहा है उसमें सत शब्द सौ वर्ष के परिमाण का ही वाचक है अनंत काल का वाचक नहीं है यदा च वो ग्राहभूता गृहते पुरुषाचले उत्कर्षति जला तस्मा स्थल पुरुष सत्तम तदा पुनः सर्वास्व प्रतिपश्यथ अनृतम दौर मे हसता कदाचल जब जल में ग्राह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अवसराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगे मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है ताल सर्वाणी तथा प्रभृति नारी तीर्थानि नाम ने ख्यातिम जाच सर्व पुण्याली चविष्य पावराली बनी श्रीनाम तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे वर्गो ततो वर्गोवाच तथो विवाद तम विप्र चापी प्रदक्षिणितयामोप्रृत्य तस्मात्सुदुखिता क्वना सर्वा कालिनाल कहती है भारत नूप्मादुन उन ब्राह्मण को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आई और इस चिंता में पड़ गई कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहें जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा तावयम चिंतित मुहूर्ता दिव भारत दृष्टव महाभागम देवरती मुत नारदम भरतश्रेष्ठ हम लोग दो घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि हमको महाभाग देवर्षि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ सम स्म तम दृष्टा देवर्ति अमित्युतिम अभिवाद्य चत पार्थ स्थितास्म प्रेड़िता कुंती नंदन उन अमित तेजस्वी देवर्षि को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश से झुकाकर कर वहाँ खड़ी हो गई शानो पृक्षदुख मूलम उतवय धुवा तत्र यथावृत्तम एदम वचनम अब्रवी फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले दक्षिणे सागरूपे पंच तीर्था सन्ती वही पुण्या दक्षिण समुद्र के तट के समीप पांच तीर्थ है जो परम पुण्य जनक तथा अत्यंत रमणीय है तुम सब उन्हीं में ज, चली जाओ देर न करो तत्रासो सौ प्याघ्र पांडवे यो धनंजय मोक्षयी शुद्धात्मा दुखादस्म संशय तस् सर्वा वयमीर वाक्य मिहादीद्यद्य मोक्षतायानगम वहाँ पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडुकुमार धनंजय शीघ्र ही पहुँचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएंगे इसमें संशय नहीं है वीर अर्जुन नारद जी का जवचन सुनकर हम सब सखियाँ यहीं चली आई अनघ आज सचमुच ही आपने मुझे उस साप से मुक्त कर दिया एतास्तु ममता सख्य चतसत्रो न्याजले कुरुकर्मा शुभम वीर एता ये मेरी चार सखियां और हैं जो अभी जल में ही पड़ी है वीरवर आप यह पुण्य कर्म कीजिए इन सबको साप से छुड़ा दीजिए वैश्वाना चतस्ता पांडवश्रेष्ठ सर्वाए विशा पते तस्माक्षापाधतिमा मोक्षया महास वीरियमान वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय तब उदार हृदय पराक्रमी पांडवश्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अवसराओं को उस उत्साह से मुक्त कर दिया उत्थ जला तस्मा प्रतिलभ्य वपु तदा अवसरसो राज्यंत यथा पुरा राजन उस जल से ऊपर निकल कर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अफ्सराय उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगी तीर्थानुशोधय तथानुज्ञाता प्रभु तिथ्रगदाम पुनः तिर मणिपूरम इस प्रकार उन तीर्थों का शोधन करके उन अफ्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए पांडवेद वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया था राजन अपने इस पुत्र को देखकर पांडव पुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा चित्रांगद शुकं तम गृहा बभ्रुवाहन अलैच भविष्या ऋण नर आधिप महाराज इस बभ्रुवाहन को आप चित्रांगदा के शुल्क रूप में ग्रहण कीजिए इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा चित्रांगदा पुनर्वाक्यम अब्रवीत पाण्डुनंदन इह वैभवभद्रम ते वर्धेतां दे तत्पश्चात पांडुकुम ने पुनः चित्रांगदा से कहा प्रिय तुम्हारा कल्याण हो तुम यहीं रहो और बभ्रुवाहन का पालन पोषण करो इंद्र प्रस्थ निवास मे तत्रगत नश्यसी कुम जधिष्ठी बम भ्रातरो मेकनीयसी आगत तत्प्येता अन्न चाधवान्धविता सर्व नंदसेते फिर यथासमय हमारे निवास संस्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से रहोगी वहाँ आने पर माता कुंते युदेषेर ते भीम तेर मेरे छोटे भाई नकुल सहदेव तथा अन्य बंधु बांधवों को देखने का तुम्हें अवसर मिलेगा आनंदिते इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों में से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न होगी धर्मे स्थित सत्य कौन्तेथ युधिष्ठि जीवा तो पृथ्वी सर्वाज सूम क्य सदा धर्म पर रहने वाले सत्यवादी कु नहाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को जीतकर राजसु यज्ञ करेंगे तत्र गति राजथिव्यासिता बहूनि रगमिष्य पिता उस समय वहाँ भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों की भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे एक सार्थम प्रयाता से चित्रवाहन सेवयाम दक्षा में राजसोयम ताम पुत्र पालय आशुचित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ यज्ञ में तुम भी चली आना मैं वहां तुमसे मिलूंगा इस समय पुत्र का पालन करो और शोक छोड़ दो बभ्रुवाहन नामना तो मम प्राणो मही चरण तस्व पुत्रम वही पुरुषम वंशवर्धनम बभ्रुवाहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है अतः तो तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो यह इस वंश को बढ़ाने वाला पुरुष पुरु रत्न है चित्रवाहन दयाद धर्मान पौरवनंदनम पांडवा नाम प्रिय पुत्रम तस्मा पालय सर्वधा यह धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र है किंतु शरीर से पूर्व वंश को आनंदित करने वाला है अतः पांडवों के इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो विप्रयोगेण संतापम्मा कृथता तमनिंदते चिंत्रांगदाव मुक्ता गोकर्णमिगमत तो सतीसाधि प्रिय मेरे वियोग से तुम संतप्त न होना चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए आद्य पशुपते स्थान दर्शनाद मुक्तिद यपोपिमुज प्राप्त हो भयम पदम वह भगवान शंकर का आदि स्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेता है इति श्री महाभारत आदि परवरी अर्जुन वनवास पर्वी अर्जुन तीर्थ यात्रायाम षोलशा अधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन की तीर्थ यात्रा से संबंध रखने वाला दो अध्याय पूरा हुआ